श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग दक्षिणेश्वर का काली मंदिर भोजन के संबंध में श्री राम कृष्णदेव की निष्ठा प्रतिष्ठा के दूसरे दिन अग्रज का समाचार लेने तथा प्रतिष्ठा संबंधी जो कार्य अवशिष्ट थे उन्हें देखने के लिए श्री रामकृष्ण देव सहज ही दक्षिणेश्वर आए कुछ देर तक वहां रहने के पश्चात उन्हें यह अनुभव हुआ कि उस दिन उसके अग्रज के लिए झामा लौटने की कोई संभावना नहीं है इसलिए वहाँ रहने का अनुरोध होने पर भी अग्रज की बात को न मानकर भोजन के समय वे पुनः झामापुक वापस आ गए तदनंतर पाँच सात दिन तक श्री देव फिर दक्षिणेश्वर नहीं गए वहाँ का कार्य समाप्त हो जाने के बाद अग्रज यथा समय झामापुक वापस आ जाएंगे यह सोचकर वे वहीं रहे किंतु एक सप्ताह व्यतीत हो जाने पर भी जब राम जी वापस नहीं आए तब श्री रामकृष्ण देव के मन में नाना प्रकार की चिंताएं होने लगीं तथा अग्रज का कुशल समाचार लाने के लिए वे पुनः दक्षिणेश्वर पहुँचे वहाँ जाकर उन्होंने सुना कि रानी के विशेष अनुरोध से सदा के लिए राम जी ने श्री जगदम्बा के पुजारी पद को ग्रहण करने का निश्चय किया है यह सुनते ही उनके मन में विभिन्न बातें उदित हुई और वे अपने पिताजी के अशुद्र याजन तथा अप्रतिग्रह की याद दिलाकर उनको उस कार्य से निवृत्त करने का प्रयास करने लगे सुना जाता है कि राम कुमार जी ने श्री राम कृष्ण देव को शास्त्र तथा युक्तियों द्वारा विभिन्न प्रकार से समझाने की चेष्टा की किंतु यह देखकर कि कोई भी बात उनके हृदय को स्पर्श नहीं कर रही है अंत में उन्होंने धर्मपत्र अनुष्ठान रूप सरल उपाय का अवलंबन किया ऐसा सुना जाता है ऐसा सुनने में आता है कि धर्मपत्र में यह लिखा हुआ निकला था राम कुमार ने पूर्वज के पूजक के पद को स्वीकार कर कोई निंदित कर्म नहीं किया है उससे सभी का मंगल होगा धर्मपत्र की मीमांसा को देखकर श्री रामकृष्ण देव का मन उस विषय में निश्चिंत होने पर भी एक दूसरी चिंता ने उनके हृदय पर अपना अधिकार जमा लिया वे सोचने लगे कि इस परिस्थिति में संस्कृत विद्यालय का बंद हो जाना अनिवार्य है अतः उन्हें क्या करना चाहिए उस दिन झावा न लौटकर वे उसी चिंता में निमग्न रहे तथा रामकुमार जी के कहने पर भी देव मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने को सम्मत नहीं हुए राम कुमार जी ने उनको कई प्रकार से समझाया तथा कहा प्रथम तो यह देव मंदिर है फिर गंगा जल से रसोई बनी है सर्वोपरि से जगदम्बा का भोग लगाया गया है अतः उस प्रसाद को ग्रहण करने से कोई दोष नहीं होगा किंतु श्री रामकृष्ण देव के लिए ये बातें न्याय संगत प्रतीत नहीं हुई तब राम कुमार जी बोले फिर तुम सीधा सूखा सामान लेकर पंचवटी के नीचे गंगा में स्वयं अपने हाथ से रसोई बनाकर भोजन करो इस बात को तो तुम मानते ही हो कि गंगा गर्भ में अवस्थित समस्त वस्तुएं पवित्र है भोजन के संबंध में श्री राम कृष्ण देव के मन की प्रगाढ़ निष्ठा उनके अंतर्निहित गंगा भक्ति के सम्मुख उस समय पराजित हुई इससे पहले शास्त्रवेत्ता राम जी युक्ति आदि की सहायता से समझा बुझा उनके द्वारा जो कार्य नहीं करा पाए थे वह कार्य विश्वास तथा भक्ति द्वारा संपन्न हुआ श्री रामकृष्ण देव इस बात पर राजी हो गए और इस प्रकार से भोजन कर दक्षिणेश्वर में रहने लगे वास्तव में हमने श्री रामकृष्ण देव को जीवन भर गंगा जी के प्रति विशेष भक्ति करते हुए देखा है वे कहते थे नित्य शुद्ध ब्रह्म ही जीव को पवित्र करने के लिए वार्य रूप में गंगा जी का आकार धारण कर विराजमान है इसलिए गंगा जी साक्षात ब्रह्मवारी है गंगा तट पर निवास करने से अंतकरण देवतुल्य हो जाता है तथा धर्म बुद्धि स्वतः ही प्रस्फुटित होती है गंगा जी के पवित्र जल कण परिपूर्ण वायु उसके दोनों तट पर जहाँ तक प्रवाहित होती है वहां तक की भूमि पवित्र हो जाती है और उस भूमि पर निवास करने वालों के जीवन में सदाचार ईश्वर भक्ति निष्ठा दान तथा तपस्या की भावना शैलसुता भागीरथी की कृपा से सदा ही विद्यमान रहती है बहुत देर तक विषयवार्ता की आलोचना अथवा विषय लोगों के साथ रहकर जब कोई उनके समीप आता था तब श्री राम देव थोड़ा सा गंगा जल पान करने के लिए उससे कहते थे ईश्वर विमुख विषयासक्त मानव उस पुनीत आश्रम की किसी जगह बैठ विषय चिंतन के द्वारा यदि उस स्थान को कलुषित कर देता था तब वे वहाँ पर गंगा जल छिड़क देते थे गंगा जल में किसी को शौचादय करते हुए देखकर उन्हें विशेष कष्ट का अनुभव होता था भागीरथी के मनोरम तट पर विहंगकूजित पंचकुटी परिशोभित उपवन सुविशाल देव मंदिर में भक्तिमान साधक के द्वारा शुष्ट रूप से अनुष्ठित तथा सुसंपादित सेवा, धार्मिक तथा सदाचारी पितृतुल्य अग्रज का अक्रिम स्नेह एवं देवद्विजपरायणा पुण्यशिला रानी राजमणी तथा उनके दमांध मथुर बाबू की श्रद्धा भक्ति से दक्षिणेश्वर का काली मंदिर श्री रामकृष्ण देव के लिए कामारपुकुर के घर जैसा बन गया तथा कुछ दिन अपने हाथ से रसोई बनाकर भोजन करने पर भी वहां पर आनंदपूर्वक रहते हुए वे अपने मन के संशय को दूर करने में समर्थ हुए